नमस्कार मित्रों मैं दिल की बात थोड़ी हिंदी में आती है तो मैं हिंदी में बात करूंगा आपसे काम बड़ा मुश्किल है दस साल की समीक्षा करना तो मुझे लगता है इससे शुरू करने से पहले एक छोटी सी एक कहानी सुना दूं जो मेरे कुछ किस्सा है मेरा बड़ा फेवरेट किस्सा है एक वैज्ञानिक एक मेंढक को ट्रेन करता है कि वो इंसान की आवाज़ पर छलांग मार सके तो ऐसे करके काफ़ी मेहनत के बाद तीन चार महीने की मेहनत के बाद उसको इस काम के लिए तैयार कर लेता है कि जब जंप बोले तो छलांग मारता है और वो जंप करता है तो जब शोध के लिए तैयार किया होता है तो जब शोध का एक्सपेरिमेंट का टाइम आता है तो वो उसको एक, एक ग्लास के कंटेनर में उसको रख के उसको बोलता है जंप मेंढक छलांग मारता है उसके बाद उसकी एक टांग काट देता है पिछली कहता है जंप वो फिर छलांग मारता है वो उसकी दूसरी टांग भी काट देता है कहता है जंप वो फिर छलांग मारता है एक और टांग काट देता है तीसरी टांग कहता जंप अब मेंढक छलांग नहीं मारता फिर वो बोलता है जब नहीं मारता छलांग तो वो फिर अपने शोध का एक्सपेरिमेंट का नतीजा निकालता है कि तीन टांगे काटने के बाद मेटक बहरा हो जाता है द फ्रॉड बिकम्स डेफ आफ्टर कटिंग थ्री लैक्स सो डिपेंड करता है कि 10 साल की सब समीक्षा करें तो हम क्या नतीजा निकालें या बिल्कुल इस पे निर्भर करेगा कि हम समीक्षा कैसे करें बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स उस पर बात कर सकते थे कितने सेक्शन चार के चलान कटे कितने सेक्शन पाँच में हुआ छः सात क्या हुआ ये सब हम बातें कर सकते हैं पर उ, और उसका नतीजा भी निकाल सकते हैं बड़े अच्छे अच्छे नतीजे भी निकाल सकते हैं पर फिर बेसलाइन क्या होनी चाहिए इस पर मैंने सोचा और मुझे लगा कि कुछ सवाल पूछने चाहिए तो मैंने वो सवाल अपने लिए लिखे मैंने कहा अभी तक कि हमारी उपलब्धियाँ क्या है और इसमें कुछ सवाल जो हैं जो अत्यंत आवश्यक हैं वो ये होंगे क्या क्या पिछले दस सालों में तंबाकू के उत्पादन में कमी आई आई मुझे लगा नहीं आई क्या तंबाकू की खपत कम हुई नहीं हुई क्या तंबाकू से मरने वालों में कमी आई नहीं आई पिछली बार जब मैं यहां 2005-6 में जब आए थे तो हमने मुर्दों की गिनती 8 लाख की थी आज हम मुर्दों की गिनती 10 लाख करते हैं तो कमी तो कहीं नहीं आई बल्कि सिर्फ मुर्दों की गिनती बढ़ गई क्या तम्बाकू से होने वाली बीमारियों में कमी आई बिल्कुल नहीं आई क्या कोई ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसा कुछ होने वाला है मुझे तो कम से कम बिल्कुल उम्मीद नहीं है सो so, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10 साल बाद जब समीक्षा करेंगे तो फिर वो गिनती थोड़ी बढ़ जाएगी जो आज 10 लाख है वो 12, 13, 14 लाख के करीब हो जाएगी फिर मैंने कहा शायद मेरा ये जो आंकलन है जो मैं समीक्षा कर रहा हूँ ये गलत हो तो दूसरे तरफ से भी मैं इसको देखू थोड़ा तंबाकू कंपनी को देखू हो सकता है कि हमने कुछ ना पाया हो कुछ उन्होंने खोया खोया हो तो मैंने फिर तम्बाकू कंपनियों के बारे में देखना शुरू किया तो मैंने उनके लिए सवाल लिखे मैंने कहा क्या उनका मुनाफा बढ़ा पिछले दस सालों में बिल्कुल बढ़ा क्या उनके शेयरों के दाम बढ़ गए अरे फटाफट खूब बढ़ रहे हैं उनके शेयर के दाम क्या उनकी कानूनी पेचीदगियां जो वो सहरे थे क्या वो कम हुई या बड़ी बिल्कुल कम हो गई कोई टॉट नहीं कोई क्लेम नहीं कोई डैमेज नहीं पूरे दुनिया भर में वो भी कम हो गई और क्या म्यूचुअल फंड जैसी कंपनियां और ये सब तंबाकू को सुरक्षित निवेश मानते हैं आज भी इससे ज्यादा सुरक्षित को किसी चीज को मानते ही नहीं है हर म्यूचुअल फंड उसी में निवेश करता है क्या आने वाले समय में मुनाफा बढ़ने की उम्मीद है बिल्कुल उम्मीद है अमेरिका की सरकारें तो बॉन्ड भी बेचने शुरू कर दी जो एमएसए के बॉन्ड थे उनको भी बेचना शुरू कर दिया और लोगों को उम्मीद है कि उससे ज्यादा मुनाफा कमाया जाएगा इसलिए उन्होंने वो बॉन्ड खरीदना शुरू कर दिया तो ऐसे में क्या समीक्षा की जाए इसकी क्या इसका नतीजा निकाला जाए उसको बहरा बताया जाए कि सही में कुछ और बोला जाए कि भाई वो अपंग मेंढक जो है छलांग नहीं मार सकता मुझे लगता है शुरुआत करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जहां से हमने शुरुआत की थी वो कितनी सही कितनी सार्थक क्या हम सही धरातल पे खड़े भी हुए हैं कि नहीं उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इसके इतिहास में जिसकी आज समीक्षा जरूरी है हमारा अपना तंबाकू का जो अधिनियम है कब आया 2003 और 2005 का एफ वो हम कोर्ट करते हैं उससे पहले भी एक इतिहास है अमेरिका का इतिहास है उन्नीस में, में अमेरिका के 46 राज्यों ने तंबाकू कंपनियों पे केस दायर किए चार राज्यों ने अलग किए और तो 50 के 50 राज्यों ने किए उसके बाद 2000 में उस पर एक समझौता हो गया जिसे मास्टर सेटलमेंट एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है उस समझौते को और उस मास्टर सेटलमेंट एग्रीमेंट में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं उस मास्टर सेटलमेंट एग्रीमेंट में यह तय हुआ कि यह तम्बाकू कंपनियां 207 प्लस 46 प्लस कुल मिलाकर तकरीबन तीन पौने तीन सौ करोड़ तीन बिलियन डॉलर पचास राज्यों को अमरीका के देगी हिंदुस्तान की करेंसी में इसको कन्वर्ट करें तो तकरीबन 15 से 18 लाख करोड़ रुपया ये बनता है इतना हर तंबाकू की कंपनियों ने देना माना और उसके बदले में क्या लिया उसके बदले में ये लिया कि हम पे कोई क्लास एक्शन सूट नहीं हो सकता हम पे मुकदमे दायर नहीं होंगे इकट्ठे एक क्लास एक्शन सूट जो होते हैं वो दायर नहीं होंगे हमें कुछ चीज़ों में जो उसमें अगर हम नहीं कहीं पर बेचेंगे तो रियायत मिलेगी उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी थे कहीं बहुत तरह के अगर आप उसमें डीपली पढ़ेंगे तो तरह तरह की उसने रियायतें ली उसके बदले में उन्होंने कुछ चीज़ों को माना जिसमें कि हम जो बच्चे हैं उनको तंबाकू नहीं बेचेंगे हम उसकी इश्तिहार नहीं लगाएंगे और वो किन चीज़ों को माना वो उन चीज़ों को माना जिससे उन पर मुकदमे होते थे अगर वार्निंग नहीं होगी तो तम्बैक्यू कंपनी पर तम्बाकू कंपनियों पर मुकदमा हो सकता है टॉट्स में अरबों खरबों रुपए के उनको हर्जाना देना पड़ सकता है तो अगर वार्निंग लगी होगी तो वो हर्जाना बच जाता है क्योंकि फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं है बच्चों को आप टारगेट नहीं करते तो वो आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है अब मुकदमों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ लीगल प्रस्पेक्टिव से तो जो जो चीज़ें उनको सहूलियत जिनसे होती थी वो चीज़ें उन्होंने सब मान लीं और इसी तरह उन्होंने एक ऐसा गेम प्लान बनाया जिसमें तम्बाकू सदा सदा चलता रहे वरना सन दो में तम्बाकू अवैध घोषित हो सकता था और टोटल बंद हो सकता था अगर अमेरिका में बंद होता तो दुनिया भर में बंद हो सकता था पर वो समझौता कर लिया गया समझौता करने के बाद वही जो सारे प्रोविजन थे वो पहले भी तम्बाको कंपनियां पुश करती थी उसके बाद ज्यादा अग्रेसिवली पुश करने गए और ऐसे समझौते और ऐसी नीतियां बन गई उसी पर आधारित सारे के सारे कानून बनने शुरू हुए सेक्शन चार आप पब्लिक में स्मोक करते हैं उसके लिए आप दो का जुर्माना लगेगा किसको लगेगा कंपनी को लगेगा क्या नहीं इंडिविजुअल को लगेगा जो स्मोक कर रहा है सेक्शन पांच आप इश्तहार नहीं लगा सकते आप नहीं लगा रहे इश्तिहार उससे क्या नुकसान होगा क्या तंबाकू की सेल कम हो जाएगी उससे नए प्लेयर्स की एंट्री नहीं होगी जिस मैं तंबाकू में समझौता समझौता किया गया अमेरिका में तो तकरीबन छियानवे परसेंट मार्केट उन कंपनियों की थी जिन्होंने समझौता किया उससे नए एंट्री ब्लॉक हो गए वो मोनोपली क्रिएट हो गई उससे बाकी आप उसमें उस पर ये लिखा होना चाहिए वो लिखा होना चाहिए तो उससे तो आप मुकदमे नहीं डलेंगे उस पर मौत हो जाती है लिखा होना चाहिए उससे भी आप मुकदमे नहीं होंगे और आप ये इंश्योर हो गया कि तंबाकू भी जीवित रहेगा ये कंडीशन रहेंगी तो आप भी अपने जिए और हम भी जिए और लोगों को ये भ्रम हो जाएगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है इसी तरह का भ्रम हमें भी आज हो गया है कि पिछले दस सालों में हमने बहुत कुछ जीव कर लिया एक तम्बाकू कानून आ गया और उस तम्बाकू कानून से हम बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं हासिल तो कुछ नहीं हुआ कुछ हासिल नहीं हुआ मेरा अपना मेरे को तो ये लगता है कि जितने साल मैंने काम किया सारा व्यर्थी रहा और जो ये बोला है लोगों को कि भाई यहाँ सिगरेट मत करो पियो यहाँ मत करो इसको स्मोक फ्री बना दो मुझे तो उसका आज मुझे लगता है कि उसका कोई नतीजा निकला नहीं कोई खास जैसा उम्मीद की थी वैसा कोई निकला नहीं इससे आगे का रास्ता मुझे आगे कुछ धुंधला धुंधला सा अंधेरा अंधेरा सा नज़र आ रहा है इसमें पिछले दस सालों की अगर और समीक्षा करें तो हम देखेंगे पिछले दस सालों में एक और चीज हो गई है तंबाकू नियंत्रण अपने में एक व्यवसाय बन गया अपने में एक व्यवसाय बन गया तो अब एक तंबाकू बेचने वाले एक नियंत्रण करने वाले हैं तो नियंत्रण करने वाले हैं उनको क्या है? उनका उनका उनका आगे उन्होंने उनको नियंत्रण करना शुरू कर दिया तो तंबाकू का नियंत्रण करते हैं कौन बोलेगा कौन खड़ा होगा कौन क्या करने वाला है कौन किस पर काम करेगा कौन कौन सी पॉलिसी पर काम करेगा ये सारे की सारी चीज़ें निर्धारित होनी शुरू हो गई और सार्वजनिक स्थानों पे तम्बाकू नहीं पिएगा सिर्फ नजरों से सामने से हट जाएगा तो तम्बाकू नहीं होगा ऐसे ऐसे बनने शुरू कर टैक्स बढ़ा दो तो तम्बाकू कम हो जाएगा जिसके हिंदुस्तान के संदर्भ में कोई भी स्टडी नहीं आप छोटी मोटी छुटपुट करके आप कोर्ट करते रहे ऐसा कुछ नहीं पर फिर भी उन सब चीजों को पुष्ट करते गए क्योंकि जो फंड दे रहे हैं उन्होंने बोला कि ऐसा करना सा करने से बहुत बढ़िया रहेगा घरों में जितने लोग स्मोक मेरे को आज तक नहीं समझ आया धूम्रपान करने वाले सारे लोग तो घरों में पीते हैं और घरों में पीते हैं घर में उनकी औरतें होती हैं बच्चे होते हैं क्या वहां सेकेंड एंड स्मोक कम हो गया लंबा एक्सपोजर है 12, 14, 16 घंटे का एक्सपोजर है आप सेकंड प्लेस में बात करते हैं घरों का कौन देखेगा क्या उससे क्या आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई समस्या खत्म हो गई समस्या है था है। था है तो वही की वही है जितने बच्चे हैं सारे एक्सपोज है जितने स्मोकर्स के बच्चे हैं, वो एक्सपोज है घर में कोई आता है वो एक्सपोज है क्या दिक्कत है इसमें तो आप तो हमने तो आंखें ऊंदली कबूतर की तरफ हमने तो फिर बोल दिया फिर निकाल दिया मेडक जो है वह बहरा हो गया स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या हाल है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कभी मौलिक रूप से कभी मूल समस्या पे अपनी नजर नहीं दौड़ाई कानून बनाया कभी सोचा ही नहीं कि कानून का ड्राफ्ट कहां से आया उसी बेस पे शुरू कर दिया कोई अपना कोई कानून के बारे में कोई समीक्षा नहीं कोई कुछ नहीं समीक्षा सिर्फ सेक्शनों के आ, आले दुआले इधर उधर घूम के उन्होंने करनी शुरू कर दी बिना सोचा समझे जिसको अपना लिया वो ये नहीं सोचा कि डब्ल्यू ने उसको पुश कर दिया तो डब्ल्यू ने क्यों पुश कर दिया उसके पीछे की कहानी क्या है उस चीज़ में कभी घुसे नहीं इतनी डिपेंडेंस हो गई डब्ल्यू एच की एक छोटी सी चीज़ भी वहाँ पर जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उनके थ्रू आनी शुरू हो गई उनके ड्राफ्ट बनने शुरू हो गए उन्हीं को बोलते हैं अच्छा तुम डिसाइड कर लो इसमें क्या करना है अब जहाँ समझ ही छोटी जहाँ समझ ही ज़्यादा नहीं होगी वहाँ पर आप क्या उसमें से नतीजा निकाल लोगे अगर समस्या का आंकलन ही नहीं सही होगा तो उसका समाधान निकालने की संभावना भी ना के बराबर रहने वाली है और यही हो रहा है मुझे नहीं लगता कि तंबाकू की समस्या का कोई समाधान इन इस तरह के बातों से होने वाला है तंबाकू उत्पादन की एक और जो सरकार में प्रॉब्लम है जैसे अभी बात हो रही थी राजनीतिक दलों के साथ नौकरशाहों के साथ उन सबके साथ दिक्कत है वहां दिक्कत क्या है सीधी सीधी दिक्कत है या तो रिश्वतखोरी की दिक्कत है या दूसरी दिक्कत है कि राजनीतिक हस्तक्षेप की दिक्कत है और वहां पर भी सब पैसे का लेनदेन है अब इस समस्या को कोई डील करने को तैयार नहीं है बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि तंबाकू नियंत्रण अब व्यवसाय बन गया इसलिए गैर सारे गैर सरकारी संगठनों ने पिछले जो 10 साल में किया उसकी समीक्षा भी उतनी ही जरूरी हो जाती है बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि दस साल पहले गैर सरकारी संगठन ऐसे काम नहीं करते थे यह आंदोलन था दस साल पहले आंदोलन से संस्था बनी और संस्था से व्यवसाय बन गया सो आंदोलन खत्म हो गया संस्था भी खत्म हो गई अब बिजनेस बन गया और हर कोई एक दूसरे का राइवल बन गया एक गुट दूसरे का राइवल क्योंकि पैसे आने हैं सो भाई कहीं मेरे काम का अगर मैंने नहीं लिया तो दूसरे के पास चले जाएगा अब उसका क्रेडिट ले लेगा वो नहीं तो ये ले लेगा ले तो इसलिए अब आपस में राइवलरी हो गई सब में प्रतियोगिता होगी और ये तंबाकू नियंत्रण के साथ हुआ सारे का सारा एजेंडा कौन सेट करेगा जो ग्रांट देगा वो जो विदेशी जिसका जिसका आपको चंदे का पता ही नहीं कि वो चंदा आ कहाँ से रहा है वो चंदा देने वाला वो चंदे के दम पे ये डिसाइड करता है कि टैक्सेशन पे अब काम होगा ये प्रोजेक्ट ये हैंडल करेंगे ये करेंगे और आगे आप छोटे छोटे गुटों को ये देंगे क्या चंदे से काम चलेगा ये तो अंदर से आना चाहिए ना ये तो आंदोलन के रूप में चलना चाहिए तभी कुछ होगा अगर मुर्दों की संख्या में कोई गिरावट नहीं मरने वालों की संख्या में कोई गिरावट नहीं बीमारी में कुछ नहीं तो इन सब चीजों से क्या होने वाला है अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे लगता है मैं विदेशी संस्थाओं के बारे में अभी बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ है पैसा कहां से आता है कौन देता है पीछे स्ट्रेटेजी क्या है क्यों एजेंडा वो सेट करते हैं इसके बारे में बहुत कुछ है कहने लायक पर मैं उन सब चीजों में अभी नहीं पढ़ रहा कभी जब उपयुक्त समय होगा तो उसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे अभी अगर आप देखें कि अगर समीक्षा करें कि इस समय गैर सरकारी संस्थाओं में या जिसे आप कहते हैं डायलॉग ये कौन कंट्रोल कर रहा है? डायलॉग तीन तरह के लोग कंट्रोल कर रहे हैं उसको मैं ए बी सी तीन में डालू सबसे पहले वो जो तंबाकू नियंत्रण के लिए सीधे तौर पर नौकरी करते हैं ये वो लोग हैं जो सिर्फ नौकरी ही करते हैं और उनको आज अगर यहाँ नौकरी मिल रही है कल मैकडोनल्ड्स भी मिलेगी ज्यादा पैसे की तो वो चले जाएंगे तो ये एक अपना रोजगार जीविका चलाने वाले लोग हैं जो सबसे पहले हैं जो नौकरी करने वाले लोग हैं दूसरे वो हैं जो तम्बाकू नियंत्रण के नाम पे चंदा लेके इनडायरेक्ट परोक्ष रूप से वो नौकरी कर रहे हैं ये भी लोग उसी मैं उन्हें उसी में रखूंगा जो अगर कल को कहीं फंडिंग किसी और चीज के लिए आएगी तो वहां करना शुरू कर देंगे नीचे इंप्लॉयी भी जो हैं वो कहीं और चले जाएंगे प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा कहीं और चले जाएंगे कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है तीसरे वो लोग हैं जो अपनी इच्छा से अपनी अच्छी अच्छे इच्छा अनुसार अपने पैशन से वो काम करते हैं तीसरे वो कैटेगरी के वो लोग हैं और जितना भी तंबाकू नियंत्रण में जितनी भी अचीवमेंट हुई है वो तीसरी कैटेगरी के, के लोग हुए हैं जो पहली दो कैटेगरी के, के लोगों ने उनकी अचीवमेंट अपनी रिपोर्टों में डाल के आगे डालते रहते हैं अब परचे पुरचे देखते हैं छपते रहते हैं प्रोशर छपते रहते हैं वो सब इस तरह से चलता रहता है तो इस तरह से पह और मतलब एक और चीज भी है पहले दो जो पक्ष के जो पहले दो अब तरह के लोग हैं उनका अपना कोई मत नहीं है मालिक के आदेश के अनुसार चलते हैं मालिक मतलब जो पैसा देता है उसके आदेश के अनुसार चलते हैं अगर वो बोलेगा ये कर लो तो वो ये कर लेंगे कल को दूसरा काम बोलेंगे तो दूसरा कर लेंगे तो इसलिए पिछले पाँच छः सालों में मैंने देखा कि विरोध का सारा नियंत्रण पहले दो श्रेणियों के हाथ में आ गया तीसरी श्रेणी ना के बराबर हो गई विदेशी लोग जो हैं और विदेशी चंदे से चलने वाला लोग उन्होंने सारा कुछ कंट्रोल कर लिया जब विदेशी चंदे से चलने वाला जिसमें भारतीयता जिसमें हमारी समस्या की कोई समझ ही नहीं है जब सारा कुछ वैसे कंट्रोल होगा एजेंडा कहीं और से आएगा मेरा तो यह भी मानना है कि इसमें तंबाकू इंडस्ट्री का फायदा है क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जिसे गेम थ्योरी में हम नॉन सम नॉन जीरो सम गेम कहते हैं जिसमें अब इसको मैं आसान भाषा में आकर समझा दूँ मेरे पास अगर एक सेब की टोकरी है और आपके साथ बांटना शुरू करूँ तो आप ज़्यादा सेब ले लेंगे तो मेरे कम हो जाएंगे तो इसमें क्या है आपका नुकसान होगा तो तंबाकू और आंदोलनकारियों की पहली नीति ऐसी थी कि अगर आंदोलनकारी ज़्यादा कुछ हासिल करते थे तो तंबाकू कंपनियों का नुकसान होता था उसका डायलॉग चेंज हो गया अब अब नॉन जीरो सम गेम हो गया इसका मतलब आपके पास एक सेब की टोकरी है मेरे पास एक अमरूद की टोकरी है आप अपने खाएं मैं अपने खाऊं हम दोनों का किसी में हस्तक्षेप नहीं है इस तरह तम्बाकू विरोधी आ, पूरे का पूरा जो इस समय रुख है हमारे तवागू नियंत्रण का वो ये हो गया अब इसके, अब एक मिनट और दूंगा जी इससे आगे क्या करें मुझे लगता है कि बहुत सारी और चीज़ें हैं जो अभी समय कम है तो अभी वो सब बात नहीं कर पाऊंगा तो इसके आगे क्या करें आगे करने के लिए हमें कम से कम कुछ चीज़ें करनी जरूरी हैं सबसे पहली तो हमें यह कि हमें मूल मौलिक विचार को दोबारा से बढ़ावा देना चाहिए और खुली चर्चाएँ करनी चाहिए हर आयाम पर चर्चा करनी चाहिए जो बंद हो गई हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो गया तम्बैको तो कंट्रोल में नई चीज़ों के बोलने के लिए विचार करने के लिए जगह ही नहीं बची आज की डेट में तो वो दोबारा से शुरू करनी चाहिए दूसरा तम्बाकू नियंत्रण में विदेशी पैसे को नकारना चाहिए और अपने साधनों से काम करना चाहिए अगर आप विदेशी पैसे से काम करेंगे तो किसी और के एजेंडा पर काम करेंगे और आप सही चीज़ कभी नहीं अचीव कर पाएंगे ना ही चर्चा कर पाएंगे तीसरा डब्ल्यू में अपने में सुधार करना चाहिए और हर चीज डब्लू का काम जो है वो रिसोर्स प्रोवाइड करना है टेक्निकल सपोर्ट करना है वह वहीं तक सीमित होना चाहिए अगर बाकी विदेशियों का भी है भारत को अपने हिसाब से नीति बनानी चाहिए और चौथी जो, जो सबसे बड़ी चीज़ है जो लोग इस क्षेत्र में नौकरी करते हैं उनको आगे ना करके जो लोग अपनी इच्छानुसार अपने पैशन से काम करते हैं वो आगे होने चाहिए ना कि जो एम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं वो सबसे आगे खड़े होकर आपको बताएं कि क्या करना चाहिए वो लोग तो रिसोर्स प्रोवाइड करने के लिए सपोर्ट ग्रुप हैं वो आपको सपोर्ट दें ना कि खुद मन संभाल के हर मीटिंग में जाके हर कमेटियों में जा अपना प्रभुत्व बनाएं तो अगर आप उन लोगों को आगे आने देंगे तो तम्बाकू कंट्रोल में कुछ नहीं होने वाला है और मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चीज है वो तंबाकू नियंत्रण को पूर्णतः त्याग देना चाहिए क्योंकि तंबाकू नियंत्रण किसी चीज का सलूशन है ही नहीं पूर्णतः नि, तंबाकू निर्देश प्रो, निर्देश प्रो, प्रोहिबिशन कम्प्लीट प्रोहिबिशन तंबाकू उन्मूलन वही एक सही मार्ग है उसके अलावा और कोई रास्ता आपको कहीं पर भी नहीं लेके जाएगा तम्बाकू तो कंट्रोल मेरे हिसाब से एकदम बकवास कंसेप्ट है उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है जब तक आप टोबैको इंडस्ट्री को डायरेक्ट हिट नहीं करेंगे कंप्लीट प्रोहिबिशन की बात नहीं करेंगे ये सारे की सारी पॉलिसी चर्चा ये सब कुछ एकदम बेकार और बकवास है धन्यवाद